पुनाहा भगवते स्कृति कहती है कि हारे हे ओम ओम आपाम गंभं सेदा मात्पा सुर्जयों भेताप सेन्माग्नर वैस्वान नराहा अच्छन पत्राहा प्रजा आनोवेक्चस्वानुत्पा दिव्या ब्रष्टे हे सचतामा अर्थात हे कूर्म। आप जल के गर्भ में विराजिए आप सूर्य के मंडल में विराजें सूर्य आपको न तपाए बैस्वानर भी आपको संतप्त न करे आप प्रजा का निरंतर निरीक्षण कीजिए दिव्य दृष्टि सदैव आपको सचेत करती रहे आपके तीनों लोगों के समूह को व्याप्त किया है आप स्वर्ग के मालिक हैं आप शक्तिमान हैं आप इष्टकों में शक्ति भरने वाले हैं आप पशुओं में बसाते हुए उसी लोक में जाए जहां अच्छे काम करने वाले पहले ही पहुंच चुके हैं महान पृथ्वी और स्वर्ग लोक हमारे इस यज्ञ को अपने अपने अंशों से पूर्णने की कृपा करें भरण पोषण करने वाली सामग्रियां हमारी पिपासा को शांत करें विष्णु इंद्रदेव से जुड़े हुए हैं वे इंद्रदेव के सखा हैं विष्णु सभी कर्मों को देखते हैं वे सभी व्रतों का निर्माण करते हैं हे उरवा आप ध्रुव हैं आप धारक हैं सर्वज्ञ अग्नि यज्ञ में सर्वप्रथम आपके यहां उत्पन्न हुए अग्नगाय प्रेत्रस्तुब अनुष्टुप आदि छंदों से देवताओं के लिए हवि आह्वान करने की कृपा करें हे उरवा आप सम्राट हैं आप स्वयं प्रकाशित हैं आप सरस्वतीमय हैं पालन पोषणमय हैं आप अन्न यश साहस और ऊर्जा में रमण करते हैं आप हमारे पुत्र पौत्रों को भी उसमें रमण कराइए हे अग्ने आप दिव्य गुणों वाले हैं आप अपने घोड़ों के साथ रथ में आइए वे आपके रथ के आरों का आवाहन करके शीघ्र आपको गंतव्य तक ले जाएं हे अग्ने आप हमारे लिए देवताओं को आमंत्रित करने वाले हैं आप अपने रथ में घोड़े जोतिए आप चिरकाल से हमारे होता हैं आप यज्ञ स्थान में विराजिए साम्यक रूप से प्रवाहित होने वाली सरिता के समान हमारे हृदय और मन में पवित्रता वाणीया प्रवाबित होती है यज्ञ की अग्नि स्वर्णिम प्रकाश वाली है घी की धाराएं अग्नि के बीच वहकर उसे पूर्णम बना देती हैं आप गाय जाते हैं प्रकाशित हैं भाषित हैं ज्योतिष हैं आपकी कृपा से सारे लोगों वैश्वानर और बल को हम समझ सकें हे अगने आप ज्योति से ज्योतिमान हैं आप वृश्चिक ब्रचस्प से वृश्चस्वी हैं आप हजारों के लिए हजार वैभव देने वाले हैं आप आदित्य के गर्भ को दूध से सींचते हैं आप हजारों रूप वाले हैं आप अपने तेज से रोगों का नाश कीजिए आप यजमान को सताई बनाए आप यजमान को अहंकार से मुक्त करने की कृपा करें हे अग्ने आप वायु के प्रिय हैं वरुण देव की नाभि हैं आप ज्ञान के अश्व हैं आप जल के बीच रहते हैं आप नदियों के शिशु हैं आप हरे हैं आप जलमय हैं आप पर्वत पर चिन्ह अंकित करने वाले हैं आप परम व्योमवासी हैं आप हिंसा मत कीजिए हे अग्नि आप असद्र हैं शांतदाई हैं ऊर्जावान हैं ऋषियों द्वारा सेवित हैं आप अन्न से भरण पोषण करता है हम पूर्व से ही मन से आपको नमन करते हैं आप पर्वों और ऋतुओं के अनुसार फलते हैं आप गौ के समान पोषण करते हैं आप हिंसा मत कीजिए आप विराजने की कृपा करें हे अग्ने आप विभिन्न रूपों का निर्माण करने वाले हैं आप वरुण देव की नाभि हैं आप उच्च लोक में उत्पन्न हैं आप महिमावान हैं आप परमव्योमवासी हैं आप हजारों के कल्याणकारी हैं आप किसी भी प्रकार की हिंसा न कीजिए हे अग्ने आप पृथ्वी के शोक से उत्पन्न हुए आप स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को प्रकाशित करते हैं श्रष्टा ने आपसे ही सृष्टि की रचना की आप कभी हम पर क्रोध मत कीजिए हे अग्ने मित्र देव और वरुण देव आपके नेत्र रूप हैं आप अद्भुत शक्तिमान हैं आप स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को पूरी तरह प्रकाशित कीजिए आप अंतरिक्ष लोक को पूरी तरह प्रकाशित कीजिए सूर्य जड़ और चेतन की आत्मा है वे इसी रूप में उदित हुए हैं हे Agne आप दो पायों और पशुओं के प्रति हिंसा ना करें आप हजारों नेत्रों वाले हैं आपको यज्ञ के लिए प्रकट आया है आप अन्न की बढ़ोतरी कीजिए आप पशुओं की बढ़ोतरी कीजिए आप हमें वैभव दीजिए हम सुखी जीवन यापन करें आपका क्रोध जो हमसे द्वेष करते हैं उन्हें पीड़ित करें हे Agne आपके अश्व अत्यंत गतिशील हैं वे हिनहिनाकर अपनी स्फूर्ति दिखाते हैं आप इन अश्वों के प्रति हिंसक मत होइए आप जंगली जानवरों को परेशान न कीजिए आप अपने ज्वालामुखी शरीर को बड़ाई जो हमसे प्रेम नहीं रखते जो हमसे द्वेष रखते हैं आपका क्रोध उन्हें पीड़ित करे हे अग्ने यह आदिति हजारों सैकड़ों धाराओं का मूल स्रोत है शरीर के बीच में घी छोड़ने वाली घृत का दोहन करने वाली हैं परमभ्यों में स्थित हैं आप अदित के प्रति हिंसा न कीजिए विपिन में जानवरों की ओर आपको निर्देश किया जाता है आप अपने तन की बढ़ोतरी करते हुए उनके साथ विराजिए जिससे हम द्वेष करते हैं ऐसों के प्रति आप अपना कोप प्रकट कीजिए हे अगने आप सर्वप्रथम उत्पन्न हैं आप वरुण देव की नाभि हैं पशुओं की त्वचा हैं दो पायों की त्वचा हैं चौपाइयों की त्वचा हैं आप परम व्योम में स्थित हैं आप हमारे प्रति हिंसक मत होइए हम जंगली अश्वों की ओर आपको निर्देश करते हैं आप उनके साथ अपने तन की बढ़ोतरी कीजिए आप उन ऊष्ट्रों के प्रति अपना भाव प्रकट कीजिए जो हमसे द्वेष रखते हैं आप उनके प्रति द्वेष रखिए हे अग्नि अग्नि ने आज को बनाया है उसी से वह आगे देखा जा सकता है उसी से देवता देवत्व पाते हैं उसी मेघ में यजमान स्वर्ग को पाते हैं आप विपिन में रहने वाले जानवरों का अनुकरण कीजिए आप उस दिशा में बढ़िए आप सर्व और जिससे हम द्वेष रखते हैं उन पर कुपित होइए हे अगने आप युवा हैं आप हमारी वाणीमय उपासनाओं को सुनिए आप हमारी रक्षा कीजिए आप यजमानों की रक्षा कीजिए आप हमारी पीढ़ियों की रक्षा कीजिए हे अपस्या नमक इष्टके जल को हम अलग स्थान पर प्रतिष्ठित करते हैं जल को औषधियों में प्रतिष्ठित करते हैं हम जल को भस्म में प्रतिष्ठित करते हैं हम जल को प्रकाश में प्रतिष्ठित करते हैं हम जल को उसके घर समुद्र में प्रतिष्ठित करते हैं हम जल को शरीर में प्रतिष्ठित करते हैं हम जल को छह में प्रतिष्ठित करते हैं हम जल को आप में प्रतिष्ठित करते हैं हम जल को आपके मूल स्थान में प्रतिष्ठित करते हैं हम जल को नगर में प्रतिष्ठित करते हैं हम जल को पथ में प्रतिष्ठित करते हैं हम जल को गायत्री में प्रतिष्ठित करते हैं हम जल को त्रष्टुप छंद में प्रतिष्ठित करते हैं हम जल को जगति छंद में प्रतिष्ठित करते हैं हम जल को अनुष्टुप छंद में प्रतिष्ठित करते हैं हम जल को पंक्ति छंद से प्रतिष्ठित करते हैं हे अगने आप प्रथम उत्पन्न हैं अतः प्राणों में स्थित प्राण हैं प्राण भुवन अग्नि के उत्पन्न है अतः प्राणों के रूप में अग्नि स्थित है प्राण भुवन में उत्पन्न होने से वैभायन कहे जाते हैं वसंत ऋतु प्राण से उत्पन्न होती है वसंत ऋतु गायत्री से उत्पन्न होती है गायत्री से गायत्री प्रक्षाम उत्पन्न होता है गायत्री से उपांस उत्पन्न होता है उपांस से त्रवृत्त त्रवृत्त से रथंतर इन से भी प्रमुख वशिष्ठ ऋषि हैं प्रजापति के लिए गए सहयोग से हम प्रजाओं के लिए प्राण ग्रहण करते हैं हम विश्वकर्मा को इस दक्षिण दिशा में प्रतिष्ठित करते हैं मान विश्वकर्मा से उत्पन्न हुआ है मन से ग्रीष्म दिशा उत्पन्न हुई है ग्रीष्म से त्रस्तुब त्रस्तुब से स्वराड साम तथा स्वाट साम से अंतर्याम ग्रह उत्पन्न हुआ अंतरयाम से पंचदश सोम उत्पन्न हुए पंचदश सोम से बृहत्साम उत्पन्न हुए इन सब के प्रमुख भरद्वाज ऋषि हैं प्रजापति के लिए गए संयोग से हम प्रजाओं के लिए मन ग्रहण करते हैं हम विश्ववच को पश्चिम दिशा में प्रतिष्ठित करते हैं विश्ववचा से नेत्र उत्पन्न हुए विश्ववचा से वर्षारित उत्पन्न हुई वर्षारित से जगति छंद जगते ईशंद से ऋक्षाम उत्पन्न हुए ऋक् और शाम से शुक्र ग्रह उत्पन्न हुए शुक्र ग्रह से सप्तदश स्तोम उत्पन्न हुए सप्तदश स्तोम से वैरूप शाम का प्रादुर्भाव हुआ इन सब के प्रमुख जमदग्नि ऋषि हैं प्रयापति के ले गए सहयोग से हम प्रजाओं के लिए नेत्र ग्रहण करते हैं उत्तर दिशा में स्त्रोत्र प्रमुख साधन है स्त्रोत्र से शरद की उत्पत्ति होती है शरद से अनुष्टुप की उत्पत्ति अनुष्टुप से एड़साम की उत्पत्ति एड़साम से मन्थी मन्थी से एकविंस स्टोम की उत्पत्ति एकविंस से वैराज वैराज से प्रमुख विश्वामित्र ऋषि हैं प्रजापति के लिए गए सहयोग से हम प्रजाओं के लिए स्त्रोत्र को ग्रहण करते हैं सबसे ऊपर मति प्रतिष्ठित है उसी का मति से मनन करते हुए इस प्रतिष्ठा करते हैं बाणे से हेमंत ऋतु उत्पन्न हुई हेमंत से पंक्ति पंक्ति से निधरवत शाम और निधरवत शाम से अनुग्रहान उत्पन्न हुआ अग्रहान से तृणव की उत्पत्ति तृणव से त्रयत्रंस की उत्पत्ति और त्रवण त्रंस से शक सक्वार और रेवत शाम उत्पन्न हुआ इन सब से प्रमक्ष्वा करम रिशी हैं, प्रजापति के लिए गए, सहीयोग से हम प्रजाओं के लिए बाने को गरहन करते हैं, प्रजा के लिए इस्तोत्र गान करते हुए हम इंद्र देव का आवाहन करते हैं.